नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे सारे दिन एक जैसे लग रहे हैं लेकिन फिर भी हर दिन अपनी एक अलग खुशी लेकर हम सभी के पास आता है हर दिन नया होता है बस उसको देखने का एक नजरिया हमारे पास होना चाहिए तो आइए आज के इस समय को यादगार बनाते हैं और हमारे साथ आज के शो को सजाने के लिए खास कमलेश कुमार पांडे जी हैं जो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और साथ ही साथ अभी रिटायरमेंट के बाद भी अपनी सेवा दे रहे हैं तो उनका बहुत बहुत विशेष स्वागत है आज के इस सेशन में और साथ ही साथ आप फॉरेस्ट में चीफ ऑफिसर के रूप में काम किया है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी जंगल को किस तरह से समृद्ध किया जाए या जंगल से जुड़ी हुई बातें हम लोग आज सुनेंगे क्योंकि बिना जंगल का जीवन भी नहीं है कई बार हम लोग जंगल से आजकल जो है शहरों की तरफ रह रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमारा जीवन शैली बिल्कुल बदल गया है लेकिन बिना जंगल के जीवन भी सुंदर नहीं हो सकता तो आज हम लोग उन्हीं से जा जानेंगे तो आप सभी की तरह से कमलेश कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है वार्म वेलकम आज के इस सेशन में बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मंच पर आने के लिए मैं हृदय से आपका में फॉरेस्ट में मैं चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से रिटायर हुआ 2019 में उन्नीस में मुख्यक और मेरी 35 वर्षों की जो है जंगल की यात्रा रही है जीवन यात्रा भी साथ चलती रही हुँ, और हुँ, हुँ. इसके पहले रमेश जी मेरे जीवन में किया था कि ग्रेजुएशन करने के बाद मैं डेढ़ साल मैंने एयरफोर्स में एज ए पायलट ऑफिसर फ्लाइंग भी की थी जी जी उसका अनुभव भी मेरे साथ पहले तो मुझे लगता था कि अनुभव नहीं किसी काम है, लेकिन मैंने देखा कि जीवन में हर अनुभव काम आता है तो पैंतीस साल के एक लंबे सेवा काल में फॉरेस्ट में रह के थोड़ा बहुत कविताएं रचना वचना करता रहा शुरू से ही हल्का फुल्का स्वांत सुखाई के लिए फिर मित्रों ने उत्साह बढ़ाया आनंद देवेंद जी जैसे लोगो ने और मित्रों ने तो फिर हमने लिखना शुरू किया है अच्छा अच्छा इसी तरह से जीवन चल रहा है जी कमलेश कुमार जी कुछ रचनाएं सुनाई एक आध मोटिवेशनल आपकी शुरुआत में पहले कि मैं सुनाऊ मैं थोड़ा सा समय लूंगा पायलट ऑफिसर तो वहां से जब मेरे ग्राउंडिंग हो ग्राउंडेड हो गया मैं हैदराबाद से और ये ड्यूटीज में जाएंगे तो इट वॉज अ ग्रेट शॉक मेरे लिए तो बड़ा झटके जैसा था लौट के आया थोड़ा बहुत दिखता पड़ता था बहुत दिनों परेशान रहा फिर मैंने जो है लिखा कि मैं परेशान क्यों हुआ मेरे अंदर क्या वो क़ुअत या ताकत नहीं रह गई तो मैंने उसी भाव को एक कविता और समय लिखी थी तिरासी की आज कविता मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये छंद मुक्त कविता है और थोड़ा सा सभी यूथ को मैं समझता हूँ कि मैं तेईस चौबीस साल का था तो उस मनोभाव से यूथ के दृष्ट से अपने दृष्टि से लिखी गई थी कि जब आप बहुत बड़े लक्ष्य की ओर देखते हैं तो कष्ट होता है आपको दिक्कतें होती है लेकिन वही कष्ट कह लीजिए तो वह ताकत बन जाती है वही संबल बन जाता है और आप सब कुछ कर सकते हैं मानो बहुत शक्ति है कभी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ निहारता हूँ नहीं फूक जाती वरन ज्योति भर जाती है पुतलियों में कैद हो जाता है सूर्य पलकों में और जब कभी अंधेरे आते हैं मैं बिखेरता हूँ यही ज्योति अपने कदमों के आगे अंधेरा सर पर पैर रखकर भागता है मेरे कदमों के नीचे से ताकता है लंबी लंबी राहों में सूर्य की ओट हो जाता है मैं निर्दुंद वैसा ही चलता जाता हूं इसी ज्योत के सहारे लक्ष्य तक। अब लगता है यही ज्योति आंखों के रास्ते मन की अतल गहराइयों में पैठ चुकी है तभी तो घुप अंधेरे भय से पीले पड़ जाते हैं मेरी दृष्टि मात्र से तुम्हें आश्चर्य है तुम्हारी आंखें देख नहीं पाती जो तुम्हारा मन नहीं जानता। अंधेरे में भी दृश्य है सब अपना आत्मविश्वास ओढ़ लो देह के चमड़ी की तरह अपना आत्मविश्वास ओढ़ लो देह की चमड़ी की तरह और मन के अंधेरों में भटको तमाम तमाम राह उजागर हो नहीं मानता कि लग हो मैं मानो के लिए कह रहा हूं आदमी के लिए कह रहा हूं कि नहीं मानता कि लगोह तीन हाथ का मानो प्रत्यक्ष मात्र नहीं है सत्य की। की रमेश जी ध्यान दीजिएगा। अंधकार के रथ जब भी आया है, मैंने है मैंने देखा अपना विराट रूप, जिसके प्रक्षण तेज। केमेशन के फलक आपलुप्त हुए जाते हैं इस ज्योति में शमशान का शव भी उठता है मुंदी पलकों को खोल कर, आज मेरे विश्वास के तांडव से आतंकित अंधकार व्याकरण लिखेगा की ताओ निहारो तुम भी मेरी तरह सूर्य को कविता मैंने उस समय अपने को ऊर्जा देने के लिए लिखी थी और बाद मैंने <laughs> जो है ये मेरी शुरुआती कविताओं में थी रमेश जी बहुत hmm, तो बढ़िया है वहां से लौटे तो फॉरेस्ट में आ गए और आप जानती हैं जंगल का जीवन जो है थोड़ा सा कठिन है क्योंकि हमारे तो लोग कहते कविता कैसे क्योंकि मेरा तो पाला जो है मन माफिया अवैध खदान करने वाले जंगल के लकड़ी काटने वाले करने वाले, वाले इन्हीं चोर चक्कों से पाला पड़ता रहा तो उसमें कविता कैसे सूझी मैं भी भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के सब दया दुआ रही कि जो है कविताएं जो है बचती रही थोड़ी थोड़ी अब मैं लिखता रहा जी मैं एक कविता और सुनाना चाहूँगा आपने सुनाई सुनाई जंगल की बात आपने की है तो मैं जंगल के ऊपर ही एक कविता सुनाता हूँ प्रदूषण हो गया है गंगा मैली हो गई हैं और शहरों किनारे गाँव से बटते जाते जी जी जी इन्हीं सब भाव को लेकर मैंने एक कविता लिखी थी एक नदी थी नबी नबी मतलब सभी जानते जो नबी नबी ना रही हमने कैसा और कितना इसमें घोला जहर कोई जंगल था जो की सिमटता गया हमने पा पसारे जाने किस कदर घरों के ही घर बना इन में कहीं नहीं आये नजर गुम हुए गाँव जो भी किनारे बसे गुम हुए गाँव जो भी किनारे बसे ईट पत्थर के ऐसे फैले शर टूटा छत की मुंडेरों का आंगन से रिश्ता रिश्ता वो किधर अंतिम के पहले की पंक्ति है धीरे धीरे इस शहर को भी लगता कुछ मरज हो गया ध्यान दीजिएगा आजकल शहर रात दिन जगते हैं इस शहर को भी लगता कुछ मरज हो गए चारों पैर धीरे धीरे जहां फिर बदल ही गया किसी और जहां को चले हम सफर ये एक आज के प्रदेश की कविता लिखी थी तब से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए तो हमारे बीच आ पहुंची हैं तो उसको भी सुन लेते हैं अभी कैसे हैं आप नमस्कार सब गुरुजनों का नमस्कार आप कैसे हैं बढ़िया बढ़िया है और स्वागत में एक गीत सुनाइए आप मैं एक सूफी गाना गाना चाहती हूँ जी जी na ga a ga na na sa va re बिन जिया जय नरे तूरे बिन जिया ना नलू तेरे प्यार में करु इंतजार तेरा किसी से कहा जय नूरबिन जिया जय नी मोरा मन कर पाय सारी नींद नीरा मर पाए सारी रहना नींद नरी देखूरा हिहारिंद दो नो के दीप जला जलु तेरे प्यार में करु इंतजार तेरा किसी से कहा जायना सार बरे Gude binajia, <speaking> jaina. Gagasa ni pani zama, <speaking> gagama <in> ni mpa zani zama ni mpa gama gagasa ni za, ni mpa zama ni mpa gama gasa ni zama. Gagasa ni pani zama, gagasa ni pani zama, zavre. बिन जिया ना थैंक यू वाह बहुत बहुत बहुत, बहुत।, बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी सत्या था थैंक यू सो मच चलिए कमलेश जी मैं चाहूंगा कि आप अपना जंगल यात्रा कैसे शुरू हुआ और उसमें क्या क्या मुश्किलें आई उसके बारे में जरूर बताइए हमें प्रश्न पूछ लिया क्योंकि जंगल की यात्रा जो है बहुत अच्छी रही है इसमें कोई दो है नहीं है जंगल की यात्रा को तो मैं कहूंगा जब एयरफोर्स से लौटा तो वो था कि मैं आकाश से सीधे जो है जंगल में आके बढ़ लेकिन फिर कुछ प्रश्न मुझे लगा नहीं भगवान ने मेरे लिए रचा था ऊपर वाले ने और जंगल में रह मुझे जो अनुभूतियां जैसे पूरे भारत के जंगल का अवसर मिला वहाँ के वन्य जीव अपने प्राकृतिक धरो पहाड़ नदिया तो देख के मन बहुत ही अच्छा रहा अब ये निश्चित रूप से कि सब कुछ रूमानी नहीं होता है जब घूमने जाइए तो जंगल बहुत अच्छा है बहुत सुंदर लगता है लोग तमाम नेशनल पार्क वगैरह में जाते हैं टाइगर देखने ये देखने उनके लिए तो अच्छा है लेकिन जो इसको मैनेज करते हैं हम लो, हम लोग जानते हैं कि इसको मैनेज करने में जिस देश की आबादी एक सौ करोड़ हो वहाँ पर जंगलों को बचाए रखना एक बहुत बड़ी है और इसमें कुछ अराजक तत्व हैं जो कि लगातार रहते हैं जो लकड़ी काटना माइनिंग करना पत्थर चुराना बालू चुराना जंगल के बायोडायवर्सिटी का विध्वंस ये सब चलता रहता है और हम लोगों की गश्ती गश्त करना पड़ता है पुलिसिया काम है और इसी में जो है कभी कभी जो है आपने सुना होगा आजकल बहुत ज़्यादा ये है कि जंगलों में जानवरों का जो है कभी वो भटक के बस्तियों में आ जाते हैं तो मैं एक वाकया सुनाना चाहूंगा कि एक बार ऐसा हुआ मैं पास था तो एक, वो, वो एक ही घर ऐसा था जिसमें दरवाजा था वो बाई चांस वो उसी दरवाजे घुस गया था हम लोगों ने लगाया लगा रमेश जी और मैं उसी पास और ऊपर खपड़ैल से ये हुआ कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो थी कमलेश कुमार जी का इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है शायद कोई नहीं हम लोग फेडर उनको जोड़ना चाहेंगे थोड़ी देर में और तब तक मैं सत्य को कहूंगा कि एक और गीत आप सुनाइए आ कुछ आ गया, गया। हाँ कुछ नेटवर्क का इश्यू हुआ जी जी तो... तो... तो... तो... के बारे में बता जी जी तो लेपर्ड लेपर के पिंजरा, पिंजरा लगा दिया और अंदर आएगा लेकिन अचानक ज्वाला खड़े खड़े मेरे नहीं। नहीं। जीवन में नहीं खड़े -खड़े, पूरा तोड़ता कूद के हम लोगों के ऊपर जो है जब हम लोगों ने ऊपर से कहा कि पानी डालो बजाय पिंजरे माने के वो हमारे ताजुब मतलब ऐसा कभी अनुभव नहीं बता वो खड़े खड़े उसने जम मह फीट खपरा बाहर आ लोगों को ऊपर गिरा हम सारे अच्छा। के सारे लोग थे। तो जनता बहुत ज्यादा दस हजार की जनता पुलिस ऐसे सब, सब तो सब भागे तो मैं भी भागा वहां लड़के थे उन्होंने पूछा साहब आप तो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं सब आप क्यों भागे हमने कहा यार ये तो जानते हो ये लेपर्ट थोड़ी नहीं जाताओ हूँ मुझे ऐसी ऐसी घटनाएं जो है कभी कभी हो जाती है हमने कहा जितना मुझे तो मोटा समझ गया और बढ़िया खाता जो है <laughs> इस तरह की घटनाएं भी जंगल में हो जाती है कभी कभी हम लोग जंगल में माफिया और इन लोगों के चपेट में भी आए कि लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है बहुत मुश्किल से हम बच के निकल पाए हम लोगों ने प्रत्यार किया उसका तो ये सब जंगल की यात्रा बहुत एक रोमांचक यात्रा में कहूँगा रही है और जंगल बहुत जंगलों में क्या नहीं है सर तो मुझे लगता है कि एक ईश्वर से प्रदत्त हमें एक अवसर मिला और जंगल पहाड़ नदी ये सबको आप वो है और हम तो सबसे अपील कि जंगलों को बचाएं और जंगलों में जाएं घूमने और देखें कि हमारी विरासत क्या है जो हमें प्रकृति ने बिना पैसे के दी है हम्म जी रमेश जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और जंगल के साथ जुड़ी हुई हमारे जीवन कहानियां तो बहुत ही अच्छी है हम भी कभी कभी अगर साल में एक बार भी जंगल देखने जाते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है एक खुशी मिलती है और वो खुशी हम सभी को जीवन भर के लिए यादगार बना देती है और कई बार हम लोग सोचते हैं कि जंगल में क्या है है ना लेकिन बिना जंगल के जीवन में नहीं है जंगल ही हमारे जीवन को मंगल बनाने में पूरा उपयोग करता है बस उसको बशर्त हमें बचा के जरूर रखना है क्योंकि आज हम लोग गंदाधुंध जो है पेड़ कटाई कर रहे हैं ये सारी चीजें हम लोग नीड के हिसाब से जरूर करते हैं लेकिन नीड के साथ साथ फिर उसे पूरा भी करना है एक पेड़ काटते हैं तो दो पेड़ लगाइए चार पेड़ लगाइए पेड़ लगाना ना छोड़े ये इंपॉर्टेंट है आप जरूरत के अनुसार चीज़ें वहां से यूज कर सकते हैं उसके लिए मनाही थोड़ी है लेकिन आपको कुछ नियम संयम है उसे फॉलो करने होंगे इसीलिए कहा जाता है देना भी है तो लेना भी है ले लेते हैं तो देना भी ये दोनों क्रम जो है चलता रहना चाहिए लेकिन आज क्या हो गया आदमी ले लेता है और देना भूल जाता है ये बड़ी मुश्किल वाली विडम्बना है हमारे संसार में हमारे स्वभाव में तो वो स्वभाव के कारण जो है हम अपने जीवन में दुखी या परेशान हो रहे हैं तो हमें अपने स्वभाव में बड़ा बदलाव करना होगा जंगल में हम रहें हैं शहरों में रह रहे हैं लेकिन जंगल के वजह से शहर खूबसूरत है तो ये हमें बिल्कुल समझना आना चाहिए और इसके लिए हम सभी को प्रयासरत रहना चाहिए तो कमलेश जी मैं एक और बात पूछना चाहूँगा कोई भी किसी भी एरिया में ड्यूटी लगती है तो वहाँ क्या क्या करना होता है थोड़ा सा वो बताइए रमेश जी, जी हम लोगों का दायित्व तो है जो तो हमारे हम उनको जो है बचाने के प्रोटेक्शन पार्ट होता है तो उसके लिए हम लोगों के जो है एक सेटअप है जैसे आजकल जिलों में ही के हिसाब से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि जिलों के कह रहे जंगल की कभी कभी ऐसा भी था उसके नीचे तमाम जो है डिवीजन के नीचे रेंजेस होती है सब डिवीजन होते हैं उसमें जो है फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्ट वॉचर सब लोग रहते हैं और रात गलती है हमारे पास पहले वायरलेस सिस्टम थे मोबाइल आने बाद अब जरूरत नहीं रहेगी तो अब हम वायरलेस के बजाय अब हम सीधे मोबाइल पर बात करते हैं हमारा का प्रोटेक्शन है साथ साथ ऐसे हैं जहां पहले जो एक लकड़ी की बहुत बड़ी डिमांड है हमारे आप समझिए कि आज आबादी सड़सठ परसेंट से लगभग आबादी गांव में रहती है और गांव वालों के लिए जो है अब ज्वला योजना वगैरह आप चली इसके पहले तो कुछ था नहीं तो बेचारे जंगल से लकड़ी काट के लाते थे तो उनके लिए भी इधर लोगों के घरों का चूल्हा जो है उसी लकड़ी से जलता था उसको हम लोग जो है रियायत करते थे कि भाई अपना हेड लोड एक ले जा सकता है जो गिरी पड़ी लकड़ी है तो एक बहुत बड़ा उधर है साथ साथ जड़ी बूटियां हैं मेडिसिनल प्लांट्स हैं ये सब चीजें वहां पर रहती है इसको भी हम लोग जो है संरक्षण और बचाव करते उसको नीलाम करते हैं जंगल को बचाना और फिर जहाँ पे जंगल कम है जिन एरियाज में हम उन जंगलों में पेड़ भी लगाते हैं प्लांटेशन ड्राइव बहुत बड़ा होता है धीरे धीरे ये हुआ कि उत्तर प्रदेश भारत में 33 परसेंट जंगल होना चाहिए वो नहीं है और जंगल हमारे पास लगभग परसेंट ही है पूरा एरिया तो कैसे बढ़ेगा ये तो अब हम लोगों ने जंगल के नगरों में जिसे सामाजिक वान की कहते हैं शहरों में स्कूलों में कॉलेजेस में हॉस्पिटल्स किसी भी खाली जमीन पर जिसका इस्तेमाल खेती के अतित अन्य जगहों हम उस पर प्लांटेशन भी करते हैं साथ साथ जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं हम स्कूलों से जुड़ते हैं उनके बीच एक जाते तो हैं कि ये भावी पीढ़ी अगर तैयार हो गई तो हमें बार बार ये नहीं बताना पड़ेगा कि जंगल को क्यों बचाना है जंगल कैसे हम इनको जोड़ते हैं आप लोगों के माध्यम से रेडियो है टेलीविजन है आप तो बहुत सशक्त माध्यम जो बात मैं यहाँ कह रहा हूँ आपने तो वाले लोग हैं और आपकी बात का असर हमसे कहीं ज्यादा होता है तो मैं हम लोग इन सारे माध्यमों का उपयोग करते रहे और जंगल के साथ साथ जो है हम लोगों ने जो है इसमें एक नया किया कि कि जब देखा गया कि इसमें जनता जोड़ा जाए तो संयुक्त गांव वालों को जंगल के कामों में जोड़ना उनकी आजीविका के लिए हम लोगों ने कुछ इंतजाम की बदले में उनसे ये मांगा भाई आप हमारे जंगल के देखभाल करो ये योजनाएं भी चली है तो इसे परंतु साथ साथ एक भी बात पक धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ हम लोग सिंड्रोम में भी फंसे पूरे तमाम यहाँ पर ये आता है कि अब एक दिन में हम 27 करोड़ 25 करोड़ लगाएंगे अब ये कहाँ से शुरू हुआ कैसे शुरू हुआ मेरा कहना है जो पौधा है पेड़ है उसमें भी जीवन है एक दिन में लगा हम लोग लगाते थे जब बरसात हो टेम्परेचर अच्छा हो सब कुछ हो लेकिन थोड़ा सा नीतियों में भी परिवर्तन मुझे लगता है कि अब आवश्यक हो चला है हम इस अतिरिक्क से बचें कि हम एक दिन में लगाएंगे क्यों लगाएंगे भाई सलाह दी कि हम हम का खाना एक दिन में खाएंगे। हम एक दिन दिन में में खाएंगे सारी सड़के तो नहीं नहीं बनाते हैं हैं हम एक दिन में टीका लगा देते हैं। तो पेड़ ही क्यों लगा दे तो मेरा थोड़ा सा इस पे रिजर्वेशन रहा है मैंने इस पर कई मरतबा बात अपनी उठाई आज आपके माध्यम से भी मैं इस बात को उठाना चाह रहा हूँ तो ये इससे बचना चाहिए कमीर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और आनंद सिंह जी भी देख रहे हैं पीयूष जी देख रहे हैं और हमारे आशा पांडे जी ने भी आपको मैसेज करके स्वागत किया है और धर्म नारायण दुबे जी भी देख रहे हैं और उन्होंने भी याद किया है और उसके साथ में बहुत सारे हमारे दूसरे दर्शक मित्र भी हैं जो प्यार से देख रहे कार्यक्रम को और मैसेज करके अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं इसके साथ ही कीर्ति जी भी देख रही हैं और उन्होंने भी ओम शांति लिख के भेजा है तो चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोग बड़ा प्यार से कार्यक्रम को सुनते हैं देखते हैं और मैसेज करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ जाता है और खुशी होती है तो आइए इस खुशी को और बढ़ा देते हैं और तत्तैनी से एक और खूबसूरत गीत सुन लेते हैं छोटा सा ब्रेक मैं सुना जी साधो हैुरु साधो है साहिही गुरु आवे साधो जोरा कर रंग का भर भर प्याला पीवे और पिलावे साध ऐसा ही गुरु हे साधो नाद छिपातन में मे ल मन में कोई पता न ना पावे नाद छिपातन में छिपा मन में कोई पता न पावे चांद सूरज का लोचन गुरु अवे सो परम हंस गुरु अंश रूप जब हृदेवी च विराज परम हंस गुरु अंश रूप जब हिरदेवी च विराजे सात सुरों की वाणी मेरी सात सुरों की वाणी मेरी ओम कार धुन गे साधो है सा गुरु आवे साधो जोरा रंग का भर भर प्याला पीवे और पिलावे साधो ऐसा ही गुरु साधो बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया है और हमारी आप में कहां पर है, क्या करते हैं मैं टेंसी वाली हूँ इस बार पता नहीं इस बार इस बार का लॉकडाउन सिचुएशन इस बार कैसे हैंडल किया जाएगा मुझे नहीं पता मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं है कैसे होगा प्रिपरेशन लेना पड़ रहा है कोई आइडिया नहीं कैसा होगा नहीं। ऐसे लॉकडाउन में बहुत कुछ नई नई चीजें डिस्कवर करने को मिल रहा है मतलब जो चीजें पहले नॉर्मल में हुई ऐसे सिचुएशन पहले कभी हुआ नहीं था उससे पहले जैसे अब लॉकडाउन सिचुएशन में कैसे अब हम लोगों को कुछ अलग से नजरिया से दिखाई दे जा रहा है तो नई चीजें दिखी जा रही है अब सिर्फ मैं देख रही हूँ सिर्फ ये कॉम्पिटिशन कल जो हुआ था अब सिर्फ ये नहीं बहुत सारे कॉम्पिटिशन ऐसे गाने डांस करने का है जो ऐसे से हो रहा है ऐसे प्रोग्राम कल्चरल प्रोग्राम सब ऐसे से लोग ऐसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सो अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी बहुत कुछ अभी हो रहा है मतलब ऐसा कुछ नहीं कि लॉकडाउन में सब बंद हो चुका है अभी भी सब चल रहा है तो ये चीज बहुत अच्छा लगा मुझे अब यही सब डिस्कवर कर रही हूँ मैं चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि अभी जिस एग्जाम्स की तैयारी कर रही है तो उसमें ही होगा कैसे होगा? अभी तो हमारा जो जो बीच बीच में वो ऑनलाइन हो रहा है वही से मार्क्स मिल रहे का जो चीज हमने ये पता हो सकता है ऐसे इंटरनेट के माध्यम से हमें लिया जाएगा वर्चुअल भी हो सकता है नो आइडिया अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है तो हमारी और ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं कमलेश जी फिर से जंगल में आ गए हैं टेक्नोलॉजी के जंगल में कमलेश जी मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में जैसे कि आपके परिवार में कौन कौन है उसके बारे में बताइए मैं रमेश जी यहाँ पे लखनऊ में अब इलाहाबाद का बोलते रहने वाला हूँ मैं पढ़ाई अच्छा सारी अच्छा नहीं। और मेरे जो है दो बेटे है पत्नी है और वो एम इंग्लिश से उन्होंने किया वो शिक्षिका थी कॉन्वेंट स्कूल में लेकिन फिर बाद में बच्चों की पढ़ाई लिखाई के नाते उन्होंने इसको तो वो घर पे ही हाउस हैं और मेरे दो बच्चे हैं एच डी एफ सी में है, जो है, और वो मैनेजर है एच डी एफ सी इंश्योरेंस सेक्टर में और छोटा बेटा मेरा मर्चेंट नेवी में है तो वो जो है, है छह सात महीने विदेश ही रहते हैं और दो तीन महीने के लिए बीच बीच में आते रहते हैं और यहाँ पर मैं हूँ मेरा परिवार बाकी इलाहाबाद में मदर और ब्रदर्स वगैरह रहते हैं अच्छा, अच्छा सा परिवार है दो हम दो हमने दो। जी <laughs> अच्छा एक और बात जैसे कि आपने कहा कि मैं रिटायरमेंट के बाद कुछ काम कर रहा हूँ तो क्या कर रहे हैं वो थोड़ा सा बताइए मैं रमेश मुझे एक ऑफर मिला एक ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट स्किल इंस्टीट्यूट है मैंने उनके तो उन्होंने जो है उस दौरान साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह लेते हैं हम लोगों का जो है ऑफिसर्स का साहब तो उन्हें कुछ आया होगा पसंद आया तो ऑफर किया रिटायरमेंट के बाद तो हमने कहा मैं तो जो है फील्ड तो से दूर हो गया मैं तो प्रशासनिक और फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, में रह गया इतने साल बोले हमें एक उन्होंने जो कहा कि मन से थोड़ा सा खुला हो और थोड़ा सा पैशनेट हो इन सब कामों के हमें जो है आपकी एडवाइजरी कंसल्टेंसी और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए और आप और तो तो होती है तो मैंने उनको ज्वाइन कर लिया है एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैं पिछले एक महीने से उनके साथ जुड़ा हूँ और ये बच्चों की शिक्षा के लिए हम लोग रहते हैं कि राइट फ्रॉम बिगिनिंग बच्चों की जो शिक्षा एट्थ क्लास नाइन इम्पोर्टेंट होते हैं अगर हम उनको सही ज्ञान और सही सम्यक दिशा दे पाएंगे तो शायद हम लोग इस देश का कुछ अपना छोटी सी सियाूत डाल पाएंगे इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं तो क्या करते हैं एक्चुअली में एनजीओ से जुड़कर वो वो एनजीओ जुड़ते हम लोग तो जो है उसको कर रहे हैं बच्चों के स्कूल में सोशल ओलम्पियाड ओलम्पियाड और सोशल साइंसेस करने वाले हैं इस तरह की चीजें हम उसमें करना चाहते हैं और उसके बाद बच्चों के चीजों को जो है उनकी पढ़ाई के उसमें क्या इनपुट कैसे मदद कर सकते हैं इसके लिए हम कंटेंट भी तैयार कर रहे हैं तो हम लोग की कोशिश यही करके उनको ऑनलाइन जो है क्योंकि कोविड का टाइम है और आगे शिक्षा ऑनलाइन ही चलनी है सम्भवतः अभी हाल फिलहाल तो हम उनको ऑनलाइन सप्लीमेंट करें कि हम आपकी मदद कर सकते हैं आपके तमाम चीजों में जो है पढ़ाई में करिकुलम में परीक्षाओं में ये हमारा मूल उद्देश्य है उनको एक बेहतर नागरिक बनाना क्योंकि बच्चे आजकल बहुत मायूस है बड़े बड़े नंबर लाते हैं लेकिन वो उनको दिशा नहीं पता होती तो हम लोग उनको काउंसिलिंग करेंगे जो है ये हुँ, हमारा मुख्य उद्देश्य है और ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके अलावा मैं कुछ एनजीओ से भी जुड़ा पर्यावरण और इन सब तो सर्वहित संस्था है मैं उसका सम्मानित सलाहकार उन्होंने बना रखा है उनको देता रहता कभी-कभी हैं। तो पर्यावरण हमारे बड़े नजदीक जी चलिए अच्छी बात आपने बताया दो तीन चीजें आप कर रहे हैं एक तो बच्चों के शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है दूसरा आपने पर्यावरण के प्रति सजागता फैलाने के लिए पर्यावरण को बचाने के लिए उसके ऊपर भी काम चल रहा है बहुत ही अच्छी बात है कमलेश जी और मैं चाहूंगा आपका कविता लिखने का आदत है तो एक कविता और सुनाई सुनने के बाद कविता को तो अच्छा नहीं लगेगा मैडम बैठी हुई लेकिन फिर भी मैं एक प्रयास करता हूँ सुफियाना अंदाज की एक बात थी तो मेरे एक कविता लिखी थी बनी हुई हाँ। तुम नागर तुम चतुर सुजान काहे हमसे तुम चलती काहे भय बईमा तुम नागर तुम चतुर सुजान पहले मिलन ही मन ले बैठे मनवाहित में गहरे पैठे निकसत निक जो न कानी और निक से तुम वो निशान तुम नागर तुम चतुर सुजान तुम ठगिनी तुम ठगिनी मैं जान मैं जान तेरी बाते, तेरी बातें माया सर अब सोवत जागत चल नीर कवा तुम न नमस्कार आप सुंदर रेडियो 90.4 एफएम बहुत ही अच्छा लग रहा है कमलेश कुमार जी ने बहुत ही सुंदर सुफियाना अंदाज में आपको एक कविता सुना रहे थे अब फिर से जाते जाते मैं कहूँगा से एक और खूबसूरत गीत आप जरूर सुनाइए हमें ये भी एक भजन ही जी जी जी आह um, दे yeah. ba अधर मधुरधर बंसी बजावा झिझावा ब्रज नारी जी भारो प्रणाम बांकी बिहारी जी Yah chhavi dekha dekha, yah chhav dekha Mohan mira, yah chhav dekha Mohan mira, Mohan. गिरिवर द्वारी जी मोहन गिरिवर द्वारी जी मारो बिहारी जी वाह क्या बात है बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बहुत बांके बिहारी जी का बहुत सुंदर गीत ताँ ताँ ने प्रस्तुत किया आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा फील हो रहा है कमलेश जी, मैं कि जाते-जाते एक आम आदमी किस तरह से जंगल में घूमने जाए उसके लिए थोड़ा सा बताइए देखिए जंगलों में वैसे तो आम आदमी के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, नेशनल पार्क्स हैं हमारे आपने सुना होगा देश में इसी तरह से कुछ सफारीज भी खुले हैं दोनों का अंतर यह है कि जो है वहाँ पर जंगल खुले में रहते हैं आदमी गाड़ी में बैठता है सफारीज में बाकी जगह यहाँ पे आदमी बैठता है जानवर खुले में रहते हैं तो इन सब जगहों पे जब आदमी जाए तो वहाँ पर जो है अपने साथ जो है मैं कहता हूँ एक तो वहाँ के नियमों का पालन करें जो नियम हो हर पार्क और सेंचुरीज के होते हैं उनको पालन करें वहाँ पर अपना जो है बॉटल है चिप्स के पैकेट हैं खाने के जो है ये सब ना फेंके क्योंकि इन सबसे जानवरों को जो है तमाम इन्फेक्शन होने का डर रहता है और जंगल में कूड़ा फैलाना ये प्रकृति के साथ अन्याय है इसको भी नहीं करना चाहिए और सही तो, बात है वरना इसके जाने मतलब इेस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में हमें कहीं नहीं जाना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी आज स्वच्छता है तभी सबको आनंद जी जी जी कमलेश जी बहुत ही अच्छा आपने बताया कि किस तरह से हम अगर जंगल में जाना चाहते हैं घूमने जाना चाहते हैं तो कुछ नियम संयम हैं आप उसके अनुसार ही चलिए जब घूमने जाते हैं तो खाने की चीज़ें साथ में ले जाते हैं लेकिन जंगल के अंदर आप जंगल का आनंद देखिए आप अपने आँखों से उन सारी चीज़ों को जरूर देखिए लेकिन उस समय खा पी के वो कागज़ के टुकड़े या फिर पैकेट आधे छोड़ दिए आप या फिर कुछ चीज़ें आपके हाथ में हो तो फिर वो चीज़ें भी आकर्षित करती हैं जानवरों को तो वो आप पर जपटेंगे फिर वो मुश्किल का काम हो जाता है तो इसीलिए निश्चित तौर पे आप देखने जाइए लेकिन जब तक आप देख रहे हैं उस समय तक आप किसी निश्चित स्थान पे आपको जो है खाने के लिए रुकना चाहिए जहाँ पर खाने की व्यवस्था की गई हैं वहीं पर खाइए बाकी घूमने के टाइम पर खाने की चीज़ें न ले जाए तो बेहतर होगा तो ये बहुत ही अच्छी बात है जंगल घूमने ज़रूर जाइए लेकिन खाने की चीज़ें साथ में न ले जाएँ चलिए दत्त्य थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए कमलेश सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों की बातें सुनकर आप लोगों के गीत सुनकर कविताएं आप अच्छे करते हैं और लोगों ने भी काफ़ी पसंद किया आपकी कविताओं को और हमारे पीयूष जी ने भी आप सभी को याद किया है कि आपका डेरिंग वाला एक्सपीरियंस है जंगल में रहना समय बिताना अपने आप में एक हिम्मत वाला काम है तो आपने अपने समय को इस तरह से व्यतीत किया है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको so सुंदर गीत आपने सुनाया मैं बहुत बहुत अच्छा लगा सबके मन तो भाती है बातें मुलाकात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 बाते मुलाका